शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रातःकाल की संध्यपासना में गायत्री मंत्र का जप करके तीन बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए ब्राह्मणों काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दे ऊपर की ओर नहीं प्रातःकाल और मध्यान्ह के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दे फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से दो घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए ऐसे शास्त्र की आज्ञा है यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में एक लाख गायत्री का जप करना चाहिए यदि एक मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें, फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में मंत्रालय में देवालय में घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठ विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें प्रणव के अ उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं यह स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियों को मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, का है। प्रातः काल एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए मध्यान्ह में सौ बार और सायंकाल में अट्ठाईस बार जप की विधि है अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए